तो नहीं शिक्षा देतो कोई नहीं होता है आपके उम्र में पहला कोई पढ़ा वाल हो गई नहीं है पुरानी तरह की आप संस्कृत पढ़ी में कहीं पढ़ी आप वो कहीं आपने अजमेर आप तो, तो ने जान पढ़ी आप संस्कृत तो रामो रामा और ये पढ़िया और वीर मायने जैसा संज्ञा है संप्रदाय है सर्वनाम है ये पढ़िया ये पढ़ाई अपना मायने की नहीं कराता जो अपना जो कब का ये सीधो वरनाथ पढ़ाओ तो वो नहीं पढ़ाता संज्ञा है कि सर्वनाम है के क्रिया है लिंग है ये क्यों तो नहीं पढ़ाता हिंदी तो नहीं पढ़े तो तो ना बच्चों को ना पहले कुछ अनुभव होना तो जा रही हिंदी को तो सके वो अब कोई बच्चा लाभ आई पढ़े आपने पढ़ाया आदमी मारवाड़ी मैं काम कर सकता है कि हिंदी में भी कर सकता हिंदी भी कर सके लेकिन आप पढ़ाई तो मारवाड़ी आपकी पटाई पहले आधु काम वो हो है जी पटिया हाँ। लिखा पहले मालने मकई काम वाली पटाई मालने के ले ले आप लोग माँ जी पढ़ाई रामायण क्यों लागिया आप ब्राह्मणी पढ़ाई क्यों नहीं <laughs> ब्राह्मणों में करता है कौन कौन कौन तो बारे वो हाथ का। बार एक पहली बार अब तो पहली अब हो गया बार। बार एरिया मांग ने पंडित एक पढ़ावा काम पिताजी भी काम करता थी पिताजी भी पढ़ाए था और दादाजी दादाजी को पढ़ाया आप खाता खुद दिखाना पटाई में खाता लिखना था खतौनी गणनो आमी ए तो ये बताताई हां राजा मा वाशे दिन जाय ता मुने मुने ए खतौनी गणनी रे 29 साल ता ये गणनो आपने खतौनी सिखाई गी हां याने खतौनी नी सके ओ नन्ना तो दंदे कोना वो मादन गती रेवन वो मादन बेखा काम पडि चले हाउ फार यू नीड टू गो विल बी टेकन ओनली टू दैट एक्सपेंस रेस्ट इज लेफ्ट पहले कमी जी भगवान की कृपा कुछ कमी ही। अब आजकल कहीं नहीं हो आज कल ये तो लाटा ही लाटा कोई का नहीं का साफ़ को दिया कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। छाप दे, अब तीन साल ताबड़ ने तैयार करता था दा में। तो लोग पढ़ा था नहीं आई सही बात है इच्छा ही आ रहा केडम शिश तो ज़्यादा। कमी, आदमी जिनकी कुछ मामूली बात तो की तो तो आदि तो सोमन पचास में जाकर ले जाते पचास रुपए आराम करता पच्चीस में दान कर दिया जाता अराम करते हैं है। तो बांटो तो तो सोम पचीस में ले जाता अब लोग आएंगे था लाग था और दूध हो तो घी हो तो घी बोलता का का <laughs> किला नहीं था, था, नहीं था।, आ, था था, था। नहीं तो मेरा मैं कहीं मैंने कहीं देखो पड़ता देता है अरे जो भीड़ वो बात भीड़ कोई घोड़ा और भाई नारा कुछ नहीं मतलब तो आराम रहता है वाला आराम आराम रहता और अब नए जमाने में अब गुखी गंदा सुखी वालों जी चूल्हा भरता है वो है नहीं, एक जमीन है जमीन जमीन ने हो जमीन। ये ये ये कर जमीन जमीन नहीं एक गाय बात हो में ने अब ज्यादा और आज आठ आठ बाल का मरेगा बूढ़ा नहीं ये काम कमी है कुछ कम ही देती संतान भी बोले ऐसा ही होता अब संतान भी ऐसा ही बोला है अगर खार्जीन में सच्चा सस्ता तो... तो तो है सस्ता तो घाटा कहीं है मतलब एक महीना में जितनी सब्जी खरीदने लावा बाजार हूँ इतना साल भर में आती कुनी आई जो तेरी कुन साल सब्जी बार तमाम जिद्दी वो वो जन जने को ले तेरे दिन बारा बारा पट्टी तेरे दिने पट्टी मेरी स्वाराम्यार सब साली साली मनाया इन एरिया आ गया बालमन अभी भी बालपुना जी माने इंडिया आ गया बा आई जी बाजा हमरा ये एरिया था गली मकान को दोति में चालीगाम पक्का सरकारी कमी है जी पशु दूर निकलो जाइए जगह से कु निकल और पांच सात कार पड़े सब पशु मर खत्म हो गया उन्होंने मेरे पिछले चार में लोगन जान नगर बकरा चार बरसे दुआ पांच गए दुआ है बस तो मुकी है जमाना इस राजा संदौली कोनी इवरा केन ताज मिले अब ने के अब मुझे दूध चार मारो वो गाय दूध दीजो गोरोच पानी वाला दूध देगी ऐ दमाने तो मैंने वादा बोले गोरा दूध है हैं साहब अरे ये केते यार आ दूध पानी है आ सच्चे वो दूध आ दूध भरी हो साहब को बात आप कितने साल करने की बात हुई पहले पहले बात होगी देखो आप मेरी बहत्तर साल की आई है देखो आपको मैं सही बता रहा था जिसमें थोड़ा साल तो मैं प्राइवेट पाठशाला किराना नरेना छोटा है ठाकुर साहब उनके घर वालों की तरफ से मेरे को पैंतालीस रुपये महीने मिलते थे उस सस्ताई के अंदर और छोड़ा साल तक तो मैं वहाँ पाठशाला वहाँ चौथी तक मैं पढ़ाता था दो साल तीन साल में लड़कों को पढ़ाता था प्राइवेट वो पांचवी में अरमारा क्लास में भर्ती हो जाते है। ये मेरी पढ़ाई थी सोलह साल तो मैंने वहाँ किया और बारह साल मैंने यहाँ किए नू के अंदर प्राइवेट पास आए वो गांव वालों की तरफ से थे दो सौ रुपये छात्र के लेते थे हम लोग और ऐसे उनको पढ़ाते थे हम लोग से मतलब आप अकेले थे या नहीं मैं अकेला ही था अकेला। तो और वो जो बच्चा का पिता था उनसे दो सौ रुपये फीस के मैं माहवार लेते थे विद्यार्थी उस बगत में थे हमारे पास तीस तीस पैंतीस पैंतीस कहाँ पे करी मैं खुद पढ़ाई स्कूल की भी की पहले पहले स्कूल भी नहीं थी हमारी बगत में जो पहले पांचवी थे हरमाड़ा की हरमाड़े के अंदर अच्छा हम लोग भी पैसे पाँच पाँच रूपए चार चार रूपए माहवारी देकर के और प्राइवेट मास्टरों को बुला बुला करके ये पुरानी विद्या जानने वाले थे ना उनसे बुला बुल करके हमारे ग्राम काकनावास में हमने पढ़े थे माजनों के लड़के के लड़के दौ के लड़के उनको दो दो चार चार रुपये मवार करके और उनके पास वहाँ चार पाँच बरस तक उनके पास पड़े थे वो माजनों के घर है तो वो माजनों के बच्चे भी थे ना वो भी थे रंबे थे ये लोग मिलकर के मास्टर को बुलाते थे तो एक मास्टर तो हमारे छृणगारा है यहाँ हमारे किशनगढ़ तहसील के अंदर गोपनगढ़ तहसील के अंदर तो वहाँ से एक वैष्णव साधु चंद्रदास जी नाम करके यहाँ वो पड़े दूसरे यहाँ बाँधर सिंद्री है हमारे पास जिसको तो आज छक्कोसा बोलते हैं वहाँ के समीप एक गणेशपुरा ग्राम है छोटा जाटों का हाँ गणेशपुरा वहाँ से एक राम जी का आश्रय एक वो रामदेल की छोटी ब्राह्मण वो साइकिल के ऊपर हमारे लिए यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे, थे। पाँच दस बरस तक वो हमारे को अध्ययन कराया इस विद्या का फिर यहाँ विद्या हमने अध्ययन करके और फिर हमने संस्कृत पढ़ने के लिए हमारा पढ़े हमारे वो प्राइवेट विद्या संस्कृत पढ़ाने वाले थे पंडित उनके पास हम ब्राह्मण ब्रह्म का जो ब्राह्मण का कर्म है वो संस्कृत विद्या वहाँ पढ़ी हमने फिर बाद में पढ़ करके हम वहाँ पाँच साल वहाँ नौ में खोल साल तक हमने वहाँ पढ़ाया प्राइवेट फिर वहाँ से पढ़ा करके और फिर वहाँ सरकारी स्कूल का इंतजाम करा के और वहाँ से फिर हम रिटायरमेंट गाँव वालों ने ले लिया और वहाँ प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट ने कायम कर दी फिर वहाँ से भी ठिकाने ठाकुर साहब जो हमारे नारायणा जी दरबारों राजाओं का राज था उस वक्त के अंदर उनकी जागीरें रिजेक्शन नहीं हुई थी उस वगत में उसके पंडितों की जरूरत थी पुराने की तो उसका लड़का आकर के मेरे को वहाँ ठिकाना ले लिया नरु सिंह छः किलोमीटर है नरेना तो मैं छः साल तक तो छः किलोमीटर रोज़ प्रतिदिन आता रोज प्रतिदिन जाता बारह किलोमीटर का मैं तीन तीन छः से बारह किलोमीटर वो तो जाता आता जाता वो जवानी थी उस वक्त में हमारे सस्त का टाइम था डेढ़ डेढ़ पूना दूध किले दु। के घी मिलते थे दूध दही स्पष्ट मिलता था तो वो शरीर में ताकतें भी थीं तो उसके ज़रिए मैंने सोलह साल तक यहाँ का अध्ययन किया फिर इनका वो जागी वगैरह जो रिजेक्शन हो तो उस वक्त में गवर्नमेंट का एक सर्कुलर था कि जो ठिकाने के जो कर्मचारी है उनको जो गवर्नमेंट अधिकार देती है क्योंकि इनकी जागिरी तो चुकी है और इनको देती है तो ठाकुर साहब ने देखा भाई पंडित जी अपने चौके हैं कामदार जी अपने चौके हैं देखा अपनी तो सजाई बनी रहेगी ऐसी कि अपन इसको चलाते रहेंगे तो हमारे को खान हाँ हाँ सरकारी नाम में ठाकुर साहब ने मेरे को और कामदार शानदार एक ग्राम बनी था पनीर का रहने वाला पनीर वाला बन था उसको दोनों को नहीं दिया और हमारे को आश्वासन दे दिया कि हमने गवर्नमेंट को आपके सुख कर दिया हम उस विश्वास में रह गए और एक सणा था दमामी वहाँ का रहने वाला वो भी ठाकुर साहब का नौकर था तो उसको वो दे दिया तो वो उसकी आज पेंसिल चल गई हमारी वो सोलह साल वो भी ख़त्म हो गई अब वो पुरानी बारह की वो भी ख़त्म हो और वो फिर हो गया फिर मैं वहाँ से हट कर सन बासठ के अंदर वापस में मेरे ग्राम नलू में आ गया वहाँ से मैं फिर ये जो गवर्नमेंट ने डाकखाना खाना खोल रखा है साखा नन बासठ तेईस जनवरी को वो डाक खोल दिया, दिया। नलू के अंदर और शन बासठ से मैं प्राप्ति कार्य करता हुआ अभी तक चला और तो आ रहा हूँ और पोस्ट ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ मैं सन बासठ ने ये मेरा कार्य खोली जिसको ये सत्ताईसवें साल चल रही है अब देख लो आप सोलह और बारह तो कितना हो गया अट्ठाईस से सत्ताईस कितना हो गया पचपन हो गया तो सत्रह साल से मैं अध्ययन करने लग गया था अध्ययन प्रारंभ किया जब आपकी उम्र क्या होगी साल सोलह सत्रह साल उस वक्त आपने खुद ने पढ़ाई शुरू करी नहीं मैंने पढ़ाई शुरू की थी उस वक्त में तो वो तो साल के पढ़ने लग जाते थे हम पाँच पाँच साल के पढ़ने लग जाते थे उस वक्त में तो क्यों ये चलेते तो थीनी और ये पाटे आते हैं लकड़ों का लकड़ों के पाटे आते हैं जिसके ऊपर मुल तो हम बिछा लेते थे हमारे पहले मास्ट लोग भी पहले ऐसे ही थे मूल तो वहाँ बिछा उसके ऊपर खोद देते थे और उस पे पर घरूटी आती है ना ये पत्थरों की पीली पीली इसको बाँट कूट करके इसको छान कपड़ चाँद करके उस बिछा लेते थे और लकड़ी के बच्चा खाते से बना लेते थे और उसके ऊपर फिर वो हम बढ़ते थे ये कक्का को पहले हम कक्का को बोलते थे कक्का को कक्का को चिड़ियाँ गग्गा गोरी घाय गग्गा जी का घटूल्यान्यागड़ा दूगड़ा ऐसी हमारी ये पढ़ाई थी ये आपके तो भी खैर खैर गैर कबूतर कबूतर सब चल रहा है उस तो वक्त तो तो में ऐसी पढ़ाई थी ये पूरा याद है आपको हाँ याद पर, पर थो है थोड़ा बोल दीजिए हाँ बोलो ना तो यहाँ तो इसमें कोई कोई शब्द में दिशा जाऊँगा क्योंकि अवस्था का कारण गया नहीं होगा तो मैं फिर मेरे पास टाइटिल दूसरा मैं उसे बना दूंगा अब ये ऐसे बोलते थे हाँ बोलता हूँ ना तो कहको बोलते थे हम का कार को डकरा ये सीधा सलंग ककारा कका चीरिया गदा गोरी गाय गा गडूल नंडागड़ा धूबड़ा चढ़ा चढ़ा की चंचा चचा प्रको फोटो जोरी बहनो की नंडा खांडो चाणो टटापड़ी पटकड़ी चटा टेट कटूल कीामो थमती होवरियो धो नटी हो चोडो धन चोड नन्हयागलो दूबलो पा पा पाटकड़ी पप्पो पलियार को फे, फे आ फ नहीं मैं hmm. पप्पू उपलिहारो मम्मा जी को मद्दारी आया जड़ा पेट का रहे रात को रथ को लला गोड़ी लाट बाबा वातनों की बीनोली ससो पुलारा ससो लंगोटा ससो सवार है ओ हथोड़ा ऐ तो क्या कक्का का बत्तीस अक्सर पूरा हो गया hmm. अब इसके अंदर वो आई जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलती जाती थी हमारे जमाने में hmm. कैसे है छोटो बड़ो ये ऐसे ही बोलती थी उस वक्त में भी ऐसे ही बोलती थी बारह अमरूद बोलते हैं आम बोलते हैं बच्चों को ऐसे पढ़ा उसकी स्प्रिंग पहले ऐसे ही थी।, थी अपने और सुनो आप देखो फिर बात के अंदर वो आती है आप कहका बोलते होने अब इसको हम बोलते कवड़ा के कन्ना का पच्चों की अज्जों की लोड कू बड़े कू भगमत के दो मन के काना रन मात को दो मात दो कन्या को को कौ बोलते हो ना आपको तो, उसको दो मात दो कन्या को आ, मस्ते भी नहीं कंग आगर भी नहीं पूरा कक्का वो कक्का जी वो आ कहला करके दो बिंदी देते थे ये बाहर होगी अब इसके आगे ना हम देखे आज पे सीधा पढ़ाते थे हम क्योंकि इसने कक्का शर इसने पढ़ करके सीधा पढ़ करके और बाद में वो कागज़ पढ़ने लग जाते थे बच्चे दशरत करने लग जाते थे तो फिर सीधा कैसे पढ़ाते थे हम सीधो बारना समा मुनाया टेकु तुजा वर्णा दऊ सवारा दशे समाना दशे समाना दशे समाना टेकुंतु वर्णा न नशीष वर्णा पूर्वो अश्भा पारो देगा सारो वरणा बीनजो नामी इखरा देणी छाणी कादिनाव बीनजो नामी ते पंचा पंचा दीर्गा नव प्रथम द्वितीयो यान कर अभी दो चार कड़ी इसमें से जाती है ये सीधा हो जाता है अपने इसको मैं स्विंग कर दूंगा मेरे पास पुरानी अभ्यास और शांति से ले लूंगा तो मैं पूरी भी कर दूंगा इसको आप लिख देना हाँ लिखना आपको बहन भी अच्छा दूसरा क्या हुआ तो अब हम गिनती पढ़ाते थे और तो एक तक तो बोल बोलते थे एक दो तीन दस दस तक तो बोलते फिर ग्यारह क्या अब आप तो बोलते हो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह हम बोलते थे एक एक ग्यारह एक दो बारह एक तीन तेरह एका तेरह बोलते ना एक, एक, एक, एक चार चौदह एक पांच पंद्रह एक सोलह एक सात सत्रह एक आठ अठारह एक नौ उन्नीस दूसरी में फिर बोलते अब आप बीस कितने एक लड़के तो बोलते हैं बीस एक इक्कीस है कोई बोलते हैं दो इक्कीस और हम उसको बोलते थे दो है रही दुए दुए बाई दू तीन तेईस दू है चार चौबीस दू पाँच पच्चीस दू छीस सत्ताईस दो आठ अट्ठाईस दू नौ उन्तीस तीए गुन तीस तीक है इक्कीस नहीं चालीस चौक रे इकारी चौक दू बारी चौक तीन छियाारी चौक चार चौक पाँच बह चार सात बिंदी छत्ता सातर एक सात दू बत्तर सात तीन तेहत्तर सात चार चौहत्तर सात पाँच दि तेतर सात छत सात सात सतर सात आठ सत्तर सात नौ उयासी आठ बिंदी नौ मिनी न बोल नौकरण नो में नोक दू बान में नोक तीन तरान में नोक चार चौरान में नौ के पांच में नोक में नौ नो साठिटानव में नौ का आठ अट्ठान में नौकर न एक का ऊपर दो मिन ये गिनती हैं आखिर इनको दो का पावटा बोलते थे तो इनको ऐसे एक तो एक तो बोआई जाता था एक दो तीन चार पैर बोलते थे अति बोलते फिर बोलते एक दो चार तृतीय छः दो आठ दो दस दूस बारह दोन चौदह सोलह तीन अठारह दस दूँ तीन इक्टी तीन दुटी अन्न छः अलग अलग बोलते थे आपके थे तीन का बोल था इक्टी तीन द्वितीय छः तीन तीन का नौ तीन चौक बारह तीन तीन को पंद्रह तीन से अठारह तीन सत्तीन तीन तीन चौन चाहे तो करें नहीं एक चौक चौक दो चौका आठ तीन चौक बारह चार चौक डोलह पाँच चौका बीस छः चौका चौबीस सात चौक अचालीस आठ चौक बत्तीस नौ चौ का छत्तीस ढाई सौ पचास एक पंजो पंजो दुपंजा दस तीन पंजू पंद्रह चार पंजो बीस पाँच पचीस छप्पन जो तीस साठ पंजो पैंतीस आठ पंजो चालीस नौ पंजो पैंतालीस चार पाँच बंजी पचास छः एक छः एक छंग छंग छंग बारह तीन छंग अठारह चार छंग चौबीस छप्पन जो तीस छः छः पाँच छप्पन चारे सात चौबीस बत्तीस पाँच छठा चालीस छप्पन तीन चार छः चार नहत्तर एक सठ आठ नौ बहत्तर नौ नौ इक्या तीन बहुत दल नए एक दस दल दो दल बीस तीन दल छा दल चालीस पाँच दल पचास छत्तर दल सात दल सर आठ दल अस्सी बहुत दल न हुए डाई डाई सौ ये दो किताब लेकर आ जाते फर्क पड़ा है हाँ फर्क तो एक दो तीन चार पांच हाँ वो हाँ तो ये बोलेंगे लेकिन उधर पंजा हो जाएगा छः का अलग हो जाएगा सात का अलग हो जाएगा आठ का खाली अठार रह जाएगा हमारे भगत में बहुजी हमारे भगत में एक मास्टर थे हमारे में हाँ। उसकी पांचवें क्लास का पडोड़ा आपके आज सतवें अठारवें के पडोड़ा बराबर था इतनी विद्या थी उनके पास में इसमें यही गठन हो जाता है हमारे आज ये सातवें क्लास की मिडिल मानते थे तो सातवें क्लास की मिडिल का लड़का आज आपके एमए का लड़का बराबर नहीं कर सकता क्यों उसका वो गणित ही नहीं है ऐसा अरे ऐसे हो करके हम तमाम पावरों के ऊपर ही पटाते थे, थे। चालीस चार चाव कर के फिर सभ्या से चलते डेढ़ा चलते ढाया चलते घूटा चलते घंटे चलते कोना चलते पावा चलते आधा चलते और फिर बाद के अंदर आना बरका का बो एक आना बो हो गया ना उसका आना बरका का आना दो आना भर का आधपा तीन आना पावा पाँच आना बर का सुहापा छः आना पा सात आना भर का आठ आना भर का दो पा नौ नंबर का ढाई पा ग्यारह नंबर का तीन पा बारह नंबर तीन पा तेरह नंबर का सु तीन पा चौदह नंबर का साढ़े तीन पा पंद्रह नंबर का चार था किलासे करके हमारी ये पढ़ाई पढ़ाते तो तो तो हाँ। हाँ। थे, थे हम सब हाँ। इसमें जोड़ भाग गुड़ा भाग सरबंध आ जाते जा थे बच्चों को इन पहाड़ा पढ़ जाते थे इन पहाड़े बोलना पड़ता है उसमें क्या घुड़ा में जोड़ों में इन पार्टियों में डेढ़ का बात अब आज तो आपके तो ये नहीं आ गया ये फिलहाना हो गया हम डेढ़ का भाग देते हैं तो उसी वक्त में राम जी कहा डोढ़ का पावड़ा बोल देते हैं दस क्या आपने पंद्रह के भाग डराया डेढ़ का तो हम फट बोल देते हैं कि दस ही डोडा पंद्रह दस निकाल दिया यार पंद्रह का डर दशे डोडा वो पहाड़े याद थे जब बोलते थे तो पहाड़े याद ही नहीं है तो फिर बाद में वो खा के बोलते हैं ये सीख अच्छा ये तो मर्ती के हिसाब से काम हो जाता था तो ना याददाश्त के हिसाब से पहाड़ी याद नहीं तमाम बच्चों को याद थे, थे अब तो, रोजिना उसके प्रति तो तो ये तो कोशिश ये होती थी, थी कि वही उनको सबको बार बार उसको बुलवाना हमेशा तो वो मुहाली लहराते थे उसका नाम मुहाली था भाई बोलो मोहाली चार चार बच्चा थी और बच्चों को खड़ा करते थे फिर पार्टी बाद इतने पहाड़ी तुम बुलाओ इतने पहावड़ी तुम बुलाओ इतनी पहाड़ी बुले ऐसे संपर्क करते थे अच्छा सुबह प्रातःकाल से छोटे बच्चे थे उसके तो कक्का से मंडाते थे, थे और बड़े बच्चे थे जिससे पावड़ी टूटते पहले पड़ा करके फिर उनकी जोड़ चीज मतलब हाँ। कैसे मतलब वाली क मानना है एक, एक हाँ। मानना है वो कैसे सिखाते वो वो वो मानने थे पहले तो उसको सिखाते थे सुना उसको कह करते और के लोग ऐसा बोलते मुझे लिखाना है, नहीं है। तो आप नहीं जानते हो मगर मैं आपको क्या कपड़े पहले मतलब या लकीर कैसे और अच्छा ये लकीर और लंबी लकीर ये, ये खेलते थे यहाँ के ऊपर मिला देते थे रखो यहाँ को हाथ पकड़ के भी लिखाते थे ले जाओ ऐसे ले लो इसकी प्रैक्टिस पहले ये फिर ये ऐसे फिर की बात सिखाते थे तो हम खे ये भी नहीं पढ़ाते थे पहले खे हम ये पढ़ाते थे देखो ऐसा कर दिया ऐसे करके ऐसे कर दिया शेवाला तो जैसे बीता किटा जाता अरे ये ऐसा सीधा तो हो हो हो गया, हाँ। हो गया, हो गया, और टेढ़ा वो पढ़ने लग जास रोजिना का प्रतिदिन का था ना तो उनका हम लोग उनको अभ्यास प्रतिदिन कराते थे इनका मानने का बुलाने का सब कम करते का, ऐसे करते करते करते दूसरी आपकी पट्टी है जितने तक तो ए, पहले कका गगह यहाँ पक्का हो जाता था आप कक ग यहाँ पढ़ाते थे या कग रह पढ़ाते थे अंग बोलते थे न कंगी अच्छा। है वो हाँ लेकिन लिखने में अब तक काम नहीं आता ना लिखने का काम में नहीं आता मगर अंग कहीं का कांग तो तो आता वो तो नहीं आता है तो कहीं मौलाे तो वही आएगा अच्छा अब मैं थोड़ा सा अपने बात की पूछू ना की सीतो वर्णा में अनुस्वारन कठा है उसमें तो हम तो अनुस्वार बोलते ही नहीं थे ऐसे सीधो वर्णसी लिखते थे उसमें, हाँ। हाँ। उसमें अनुस्मार का नहीं, छोटी बोटी का कोई सवाल नहीं आता था अनुस्मार तो नहीं आता समा मुनाया एक ही शब्द आता पूरा सीधा में कहीं नहीं आता बहन जी हाँ, नहीं आप, मैं लिख लो, आप कोई भी कहीं नहीं आता कोई तो शी, तो मतलब पढ़ाया जाता था की उसको, उसको अक्सर का ज्ञान हो जाता इसे वो लिखना देखू दूजा वरना इसका अर्थ क्या मतलब? अर्थ है, है, कुछ नहीं है, इसका। का क्या आता है? ये शब्द पढ़ाते थे, थे? की टेकू ते ऐसे मानी जाती है खूह ऐसी मानी जाती है टेखु दू ऐसे माना जाता है और इसमें देख लो तेखु खूबाया समामगा तेगु नशीस वर्णा पारो बरना वर्णा समा तेसीदो बरना दिर्गा समा मुनाया तेगु दूधा वर्णा नशीस बरना पूर्वो अश्वा पारो दीर्गा सारो वर्णा नशीस बरना आई गया नशीस बरना पारो दीर्गा सारो बरना ते पंचा पंचा तेबी पंचा पंचा तेगा प्रथम द्वितीयों देगा ना उम प्रथम में दे द्वितीयों काजी ना उम बिन्जियों नामी काजी काजी ना उम बिन्जियों देगा ना उम प्रथम द्वितीयों जमीन काजी ना उम बिन्जियों नामी आयती विशर जुनिया आयती चीजर तो इसकी स्परिंग इस आपको स्पष्ट रूप से ये चीज थी और तो शेर पटाते थे हम तो पहाड़ से चलते थे हम पहाड़ से आधे से पौन से शेर सवा दो से सवा दो ढाई सेना दो से दो शेर ऐसे करके चालीस शेरों का ऊपर धनिया पटाते थे हम पाँच छे पाँच धड़ी को पाँच छी को दस तीन धड़ी को ऐसे तक दस पावड़ी उनके भी अलग अलग पढ़ाते थे जिससे सब अभ्यास इनको जोड़ जो बाग इस पावड़ों के ऊपर ही लड़कों का अभ्यास बढ़ाता वो तो अब आजकल की तो पढ़ाया अपने वक्त में व्याकरण का व्याकरण संस्कृत में पढ़ते थे संस्कृत में संस्कृत में तो व्याकरण पढ़नी पड़ती थी तो वो जो आप जो ब्राह्मणों की जो शिक्षा ली उसमें तो संस्कृत और उसके अंदर मतलब ये व्याकरण भी थी लेकिन उस व्याकरण को कभी भी व्याकरण काम में नहीं, नहीं, इसमें नहीं ये आती नहीं है ये महाजनी विद्या कहलाती है हाँ। ना ये माजनी के कारण आप समझते हैं संस्कृत के अंदर तो व्याकरण पढ़ा थे हम तो लेकिन तो तो अब, अब अंदाज आपसे पूछे हैं पूछे पूछा मगर आने के बाद में नहीं वो तो पूछा है मगर तो अब ये तो अभ्यास ही नहीं था उस वक्त में ऐसी स्थिति न तो हमारे को पढ़ा है माध्यमिक विद्या में लोगों ने और नहीं लेकिन एक बात को समझ आती है मानव जी की क्योंकि मातृभाषा है तो उसके अंदर आदमी को भी गलत नहीं बोलता है नहीं नहीं बोलता इसलिए उसको सिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन हिंदी अगर पढ़ाते हैं तो फिर तो सिखाने जरूर पढ़ सकती है तो फिर ने अब तो अपने क्या होगा कि छोरो तो एक वचन हो गया और छोरा दो वो वचन हो गया ऐसा फिर, हिंदी के यानी तो तो ऐसा तो यानी बहुत से तो ऐसे लड़के हो गए हैं जो माजनों के लड़के थे ब्राह्मणों के लड़के थे जो इन, इतनी विद्या पढ़ करके कोई एक दुकानकारी में लग गए वो तो फिर उसका अभ्यास लिखते थे और जिसको आगे पढ़ने का अभ्यास था वो बाद में फिर वो क्लासों में भर्ती हो जाते नाकरणर अंग्रेजी का संस्कृत का वहाँ बहुत हो जाता था स्कूलों के अब आप, आपके पास जो बच्चे आते थे वो दिखाते तो थे मतलब राजपूत भी थे ब्राह्मण भी थे खाती भी, भी थे वैष्णव ब्राह्मण भी थे मोहाली भी थे जाट भी थे, थे, मा, थे।, थे, थे बाद मेरे पास एक लड़का गुजर गया दो लड़के वो गुजर गए थे वो मेरे पास रहते पड़े थे कि आप अस्ताप कर दे तो देखो तो बिल्कुल छापे थे काबिल अभी तक मौजूद है मेरे पास एक बच्चे हस्ताक्षर पे भी ध्यान देना पड़ता था वो तो छोटे तो थे थे।, जो थे। अच्छा, अभी जो तो, तो, ये, अच्छा थे ये तो, तो माज, पढ़ने वाला आपको ये अच्छा है कि अब जो बढ़िया जो बहियों में लिखते हैं, बढ़िया पढ़ लगे घसीद उसमें तो वो ई जैसे लिखते है हम हम तो तो वो है। है। है। वो का है बार भी मैं ही काम करता हूं कई जगह मेरा ऐसे फस जाता है लेकिन एक तरह से कुछ आप <laughs> दो चार आपसे जानकारी कोई अच्छा है पुरानी असल की को क्या लिखता नहीं बहुत अच्छी जबान लिखवा वाला लोग हमारे तो भी में हाँ।, तो वो वो की। भी की। हाँ वो पढ़ाते थे मैं पढ़ाता अच्छी लिपि वो पढ़ भी मेरे तो बहुत लपड़ा है धंधे हाँ। का और उनके तो वो मेरे तो बहुत काश्तकारी का भी धंधा है तो मैं गाँव पंडिता का तो भी काम करता हूँ और उनके वो वैष्णव है वो तो ठाकुर जी का मंदिर का और उनके पढ़ाने सिवा भजन के सिवाय को अच्छा, कोई अपने अब वो पुराना आदमी नहीं में के सेवगों में कोई है था पुराना ये इधर पुरानी पढ़ाई वाले और, अच्छा, और अब आपकी ये जो बढ़ियों वाली जो पढ़ाई थी माजली पढ़ाई जो थी उस माजली पढ़ाई के अंदर दूसरी जात के लोगों को क्या फायदा सभी पंडित होशार होते थे उसको हिसाब के हिसाब से अजी तो तो साहब कैसे हिसाब की जरूरत नहीं है उसका जी बेचते हैं तो जरूरत नहीं होती है गेहूँ बेचते हैं तो जरूरत नहीं होती है गेहूँ बेचते हैं तो जरूरत नहीं होती बात करते हो आप सब बात की जरूरत पड़ती है इंसान की तो जाए अजी साहब सीखते पढ़ाई का और कारण क्या है नुकसान होता तो होता है तो पढ़ाई क्यों जाता लड़ते पढ़ाया क्यों जाता है इसीलिए तो नुकसान के लिए तो पढ़ाया थोड़ा ही जाता है उसको फायदे के लिए तो पढ़ाया जाता है बच्चे को मेरे पास दो जाटों के था एक तो साल मर गया है, वो था था ना जी तो का का भाई सोसाइटी का जो आपके मैनेजर जवाब नहीं दे सकता था ऐसा वो इस कलम का लेख था मेरा ही पढ़ाया हुआ था बोलो तो जहाँ की था आप बच्चा रह जाए तो आप मानोगे तैयार हो गया चार साल तीन साल तो है जितना पहली की बहुत नहीं अब तो आपने पढ़ा पढ़ा पढ़ा हो पर में साल साल था एक और शब्द शब्द काम काम धातु धातु पढ़ावा के पढ़े नहीं नहीं तेजी पढ़ाई पढ़ाई और माज़ माज़ में कहीं में में फर्क तो ये दुपार का कार्य आता है ग्राह्मण विद्या के अंदर काम आता है का उसमें आपका पूजन कराने के लिए आते हैं देवताओं का मंत्र ऐसी पंचांग तिथि बार वो तो सब ग्रंतकार तो होता है तो ग्रंतकार तो वहाँ से चलता है कौन सी चीजें सिखाते थे ये यही चीजें सिखाते थे उसमें तो इसी गणित दूसरा तोड़ा ही इसी से ही वो आते थे तो यही हिंदी है लाख और अरब सब आते ये वो वो हमारे हम भी पढ़ाते थे इकाई नहीं नहीं नहीं कैसे सिखाते थे बढ़िया क्या जानते थे इसके अंदर इकाई खरब नील दस नील पदम दस पदम दस पदम संख दस संघ थे थे थे सब पढ़ाते हमारी होती थी अच्छा अब ये बताओ के जा जा में ब्राह्मणों को बताएंगे प्रहर कितनी होगी दिन वो वो संस्कृत में अलग आती है वो वो, वो, वो गणित से आते तो पढ़ेंगे टाइम टेबल निकालने का प्रहर भाई हाँ पैर पैर घड़ी और पैर घड़ी पह और बस यही अच्छा। जाती है टाइम टेबल निकाला अच्छा। जाता है लड़के का जन्म होता है तो उसका जो जन्मपत्री बनाई जाती है मैं समझ नहीं चाहता कि अपने यहाँ पे तिथि कैसे बदलेगी हाँ। आज चौथे और पांचम कब होगी कितने पहर हो जाएंगे तो तिथि बदल जाएगी वो तो तिथि तो मतलब दिन रात चार गड़ी का होता है दिन और रात दोनों हाँ दोनों मिला करके साठ घड़ी घड़ी 24 घंटे का एक घंटा होता है तो नहीं संस्कृत नहीं वो तो अलग वो, वो चौसठ घड़ी को तो वो एक पैर को रूप माने हुए बिछाया को वो मतलब है नहीं मतलब वो चीज़ है कि बहन आपने संस्कृत मम्मी को टाइम टेबल जन्म बच्चा को ले चा तो क्यों साठ घड़ी का एक घंटा माना गया तो क्यों डाया चौबीस घंटे का दिन रात्रि हो गया तो साठ घड़ी का योग होता है और वो आप बोलते हो ना कि चार घड़ी का वो चार चौसठ तो तो घड़ी चार पैर तो चार पैर का जो उसके ऊपर वो पूरा बन जाती है ना उस पुल का अभी आज वो जन्मपत्री में लिया जाता है तब उसका बच्चे का टाइम टेबल का वो सारांश मिलता है नहीं तो मिलता ही मैं ये समझना चाहता हूँ अब एक घड़ी में कितने पुल होते होते हैं ढाई घड़ी का एक घंटा होता है नहीं घड़ी नहीं एक घड़ी में कितने पहर कितने होते हैं एक घड़ी का एक पल होता है एक पल, हाँ। एक पल हाँ। एक तो चौबीस घंटे हो गए घड़ी के तो चौबीस घंटों में पैर हो गया छह पैर छो का पहर और पुल कितना पुल इसके आलान से फटाया जाता है पुल फटाया जाता है अच्छा। जैसे बाहर हो गया का आज है वो त्रियोदशी तो वो लिखा जाता है पंचांग लिखता है कि तेरह का तेरह अंक हो गया तो उसमें बार लिखता है कि बार लिख देता है जैसे कभी अच्छा अपने आप में मतलब दिन रात जैसे अपन ने कह दिया हुँ? दिन बहर के हिसाब से दिन कब मानेंगे और रात दिन शुरू कब होगा रात शुरू कब होगा तो हो उदय नहीं होगा तब तक दिन नहीं, माना जाता। नहीं माना जाएगा तो अपने से उजाला तो हो हाँ। उजाला भी हो गया नहीं तो वो दिन नहीं माना जाएगा, वो पहला स्थिति तो अपने यहाँ पे मतलब जो दिन का प्रारम्भ है वो सूर्य उदय सूर्योदय से जुड़ा हुआ है अभी जैसे अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें तो एक रात की बारह बज गई तो दूसरी तारीख शुरू होगी लेकिन अपने यहाँ सूर्योदय के पहले शुरू नहीं होगा जन्मा में तो मतलब ऐसा होता है कि सूर्य उदय में से लेता जाए अमृता सुत के अंदर 12 बजे से ले लिया ऐसा है संस्कृत का इसलिए। क्योंकि उसमें जन्मपत्री का समय का उसका टाइम टेबल का जो उसका भविष्य जो है सालाना वो नहीं मिलता है इसलिए जब तक सूर्य नहीं उदय होगा तब तक जैसे आज है और अब त्रयोदशी की रात्रि आज मुंडे की बात नहीं जब तक सुबह सूर्य चतुर्दशी का नहीं उठेगा तो वो बच्चा सुबह भी जन्म जाएगा जन्म जाएगा। तब उसका वो जन्म पत्र का फल मिलेगा नहींता है की बारह बजे के बाद में, तो में, साल साल में मतलब कितने दिन मानते हैं तीन सौ साठ तीन सौ साठ ही फिर okay. फिर जो फिर वो अधिक मास हो होता है अधिक मास वगैरह हो जाते हैं तो इनमें से जो कोई चीजें बढ़ती है तो चिथी घटती है उसके प्रमाण से तीन साल में जाकर के वो एक महीना बच जाता है वो मलमास कहलाया जाता और बारा, बारा है संक्रांति बारह बारह सूरज है बारह सूरज की बारह संक्रांति मानेंगी बारह सूरज की बारह संक्रांति मानेंगी और जिस साल वो त्रियो मास आ जाता है ना तेरहवा महीना आ जाता है नहीं वो बारह ही भोगेगी उसको गिनती में नहीं लिया जाता है अच्छा गिनती में नहीं अच्छा। पठन मतलब पाठन जो है वो उसकी भी कोई रटाने की पद्धति है या खाली नहीं उसकी पढ़ाने की पढ़ा है ना इसमें जो विद्या राम विद्या पढ़ाई जाती है इसमें किताबें तो आती है इसकी अलग अलग कौन सी किताबें वो आती है बहन जी को दिखा देंगे आप सब होती है ना तो लग तो लग सब दे देंगे की रघु गोम जी आती है होड़ा चक्र आता है चित्र बोध आता है एक किताबें ज्योतिष की किताबें आती है वो अलग पढ़ाई जाती है बच्चों को हम लोग जो हमारे ग्रामीणों के बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो उनको वो अलग किताबें लाकर करके पढ़ाते हैं क्योंकि ये तो पढ़ ही लेते हैं हिंदी तो, तो मान लो आपके मिडिल करके आया हायर सेकेंडरी करके आया और अब कभी कभी हायर सेकेंडरी का भी जमाने में हुआ था नहीं उसको उसमें भी से भी काफ़ी लोग ऐसे हो गए कि जैसे मेरे ग्राम में कोई पंडित पीछे करने वाला नहीं है तो मैं बेरे को बच्चे को पढ़ाता हूँ तो इनसे होगा चक्र शुरू कराना पड़ता है तो उसमें किसी भी आ जाती है योग भी आ जाता है कर्म भी आ जाता है सब बधेरे उसमें छोटी छोटी चीज़ें तो उसमें आ जाती है बड़ी चीज़ें जो आती है वो शीघ्र बोध में आ जाती है फिर आगे से आगे इसकी वो संधि बनी हुई है वो आगे से आगे उसका अभ्यास होता है जैसे क्रम जैसे प्रसुति स्नान जो नावण का काम होता है प्रस्वती की पूजन ऐसी होती है जल की पूजन ऐसी होती है दीवाह का कार्य हमारा जो कर्म है ब्राह्मण का वो उसे अलग अलग किताबें आती है अलग अलग प्रस्ती रखा है विद्या का तो बाबू कोई पार ही नहीं है विद्या ग्रंथों तो का कोई पार नहीं पढ़ने वाले का पार है अच्छा, अच्छा ये भी नहीं होता है कि भाई मिलता नहीं है नहीं। अब तो मतलब ये है कि इस कर्म को जानने वाले कम रह गए क्यों तो आजकल इस कर्म की पूछ नहीं रही अब तो वापस बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी अच्छी की बढ़ रही है कोई बढ़ रही बढ़ नहीं रही देखो शादी ब्याह में गुलाब निकालते हाँ वो ठीक है वो पुरानी जो करता है वो वो कम मानने वाले रह गए अच्छा देखो पहले ब्राह्मण साधु है वो भिक्षाभर्ती करते थे भिक्षाभर्ती करते थे उसका बहुत महत्व समझते थे कि ब्राह्मण अपने द्वार के आप के द्वार से आकर के भगवान का नाम का जय उच्चारण करता है उसमें एक मूँट ही उसको दान दिया जाता है अब आजकल जो पिछली जो दुनिया है वो ऐसा कहने लगी है कि ये वो तो कमाने पानी नहीं आते हैं इसलिए ये भिक्षाभर्ती माएँ के खाते इसलिए हम लोगों ने भी पाचले बच्चों को सबको परिचार कर दिया पाचले बच्चे इसको समझने नहीं है कि क्या चीज़ है वो भी अपने युग्य प्रभाव से विज्ञा पढ़ने लग गए हैं कोई कार्य करने लगी है कोई कार्य अब मेरे चार बच्चे हैं कोई है। इस कार्य में कोई नहीं अपने धंधे अपने पकड़ लिए कार्य के कोई सर्विस पकड़ रखी है कोई कुछ पकड़ रखी है मगर इस कार्य को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसकी मान्यता नहीं दी ये है ये चीज़ है क्योंकि देखो आप कर्मों से भ्रष्ट भी तो होगी ना संसार अब आप देखो आपका ये वर्षा ऋतु का समय है जुलाई बरसा चल रही है चार का महीना बरसा का समाप्त हो रहा है भगवान का ऐसा कोप हो रहा है कि देखो गर्मी वो की वो हो रही है गर्मी से बरसात होती है मगर नहीं देखो आप काल का बगत का हमेशा अपन परेशान होते हैं काल ठंडी हवा चल जाएगी और वो सब गर्मी को चैच मैच कर देगी दिन भर की को और रात का फिर वो ओढ़ लेंगे जब निंदा प्राप्ति होगी देख रहे हो आप मौसम तो ईश्वरीय कोप भी हो गया है क्योंकि संसार ईश्वर के कोप नियम के ऊपर से चल है उनके अंदर कई ज्योमेट्री जिसको कहते हैं वो भेजते